संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व दरिद्रों के लिए यज्ञ तुल्य फल देने वाले उपवास व्रत का उपदेश और मानस तथा पार्थिव तीर्थ की महत्ता युधिष्ठिर ने कहा पितामह राजा और राजकुमारों के पास धन की कमी नहीं होती वे एकाकी और असहाय भी नहीं होते अतः उनके द्वारा तो बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान होना संभव है किंतु धनहीन निर्गुण एकाकी और असहाय मनुष्य वैसे यज्ञ नहीं कर सकते इसलिए जिस कर्म का अनुष्ठान दरिद्रों के लिए भी सुगम तथा बड़े बड़े यज्ञों के समान फल देने वाला हो उसी का वर्णन कीजिए विष्णु जी ने कहा युधिष्ठिर अंगिरा मुनि की बतलाई हुई जो उपवास की विधि है वह यज्ञों के समान ही फल देने वाली है उसका पुनः वर्णन करता हूँ सुनो जो पुरुष अहिंसा परायण हो नित्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते हुए प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल में ही भोजन करता है बीच में जलपान तक नहीं करता उसे छह वर्षों में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वह अग्नि के समान तेजस्वी प्रजापति लोक में एक पद्म वर्षों तक निवास करता है जो एक पत्नी व्रत का पालन करते हुए निरंतर तीन वर्षों तक प्रतिदिन एक समय भोजन करके रहता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है जो नित्य अग्नि में होम करता हुआ एक वर्ष तक प्रति दूसरे दिन एक बार भोजन करता है तथा सदा उठता और अग्निहोत्र के कार्य में लगा रहता है वह भी यज्ञ के ही फल का भागी होता है। जो बारह महीनों तक प्रति तीसरे दिन एक समय भोजन करता नित्य सवेरे उठता और अग्निहोत्र किया करता है उसे अति अतिरात्र याग का उत्तम फल प्राप्त होता है तथा तो वह पुरुष तीन पद्म वर्षों तक लोक में निवास करता है जो अग्निहोत्र पूर्वक बारह महीनों तक प्रति चौथे दिन एक बार अन्न ग्रहण करता है वह वा वाजपेयी यज्ञ के उत्तम फल का भागी होता है तथा तो वह इन्द्रलोक में रहकर सदा देवराज की क्रीड़ाओं को देखा करता है बारह महीनों तक प्रति पांचवें दिन एक समय भोजन करके नित्य अग्निहोत्र करने वाला लोभहीन सत्यवादी ब्राह्मण भक्त अहिंसक ऐसा रहित और पाप कर्म से दूर रहने वाला पुरुष द्वादशाह यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा वह इक्यावन पद्म वर्षों तक स्वर्गलोक में सुख भोगता है जो प्रति छठे दिन एक वक्त भोजन करके बारह महीनों तक मौन भाव से अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता तीनों समय नहाता ब्रह्मचर्य का पालन करता और किसी के दोषों पर दृष्टि नहीं डालता है वह मनुष्य दो का महापद्म अठारह पद्म एक हजार तीन सौ करोड़ और पचास अयुत वर्षों तक तथा सौ रीछों के चमड़ों में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है जो एक वर्ष तक प्रति सातवें दिन एक समय भोजन करता नृत्य अग्निहोत्र करता वाणी को नियम में रखता और ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह असंख्य वर्षों तक देवताओं और इंद्र के लोक में निवास करता है तथा तो जिस यज्ञ में बहु से सुवर्ण की दक्षिणा दी जाती है उसके फल का भागी होता है जो प्रति आठवें दिन एक वक्त भोजन करके महीनों तक क्षमाशील देव कार्यपरायण और अग्निहोत्री होकर जीवन व्यतीत करता है उसे पुंडरीक यज्ञ का वर्ष श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होता है जो प्रति नवे दिन एक समय अन्न ग्रहण करके वर्ष भर नृत्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है उसे एक हजार अश्वेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा वह पुण्डरी के समान फेतवर्ण के विमान पर आरूढ़ हो रुद्र लोक में जाकर वहाँ एक कल्प लाख करोड़ और अठारह हजार वर्षो तक शुभ होता है जो प्रति दसवें दिन एक समय भोजन करके बारह मासों तक नित्य अग्नि में हवन करता है वह ब्रह्म लोक का निवासी होता है उसे एक हजार यज्ञ का उत्तम फल मिलता है तथा वह नीले और लाल कमल के समान अनेकों रंगों से सुशोभित मंडलाकार घूमने वाला सागर की लहरों के समान ऊपर नीचे होने वाला विचित्र मणि मालाओं से अलंकृत और शंख ध्वनि से परिपूर्ण विमान प्राप्त करता है जो पुरुष बारह महीनों तक सदा ग्यारहवें दिन भोजन करते हुए अग्नि में हवन करता है मन और वाणी से भी परिस्त्री की अभ्यासा नहीं करता तथा तो माता पिता के लिए भी कभी झूठ नहीं बोलता है वह विमान में विराजमान परम शक्तिमान देवदेव देव महादेव जी के पास गमन करता और हजार का का फल पाता है उसके पास ब्रह्मा जी का भेजा हुआ विमान स्वतः उपस्थित दिखाई देता है उसी पर बैठकर वह रुद्र लोक में जाता है और वहां असंख्य वर्षो तक निवास करता हुआ प्रतिदिन देव दानवित भगवान शंकर को प्रणाम करता है ये भगवान उसे नृत्य प्रति दर्शन देते रहते हैं जो बारह महीनों तक प्रति बारहवें दिन केवल घी पी कर रहता है उसे सर्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर बैठ ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है वहाँ उसे बड़ी बड़ी अट्ठालिकाओं से युक्त महल प्राप्त होते हैं जो उनकी सेवा करने वाले हजारों नर से भरा रहता है इस प्रकार महाभाग अंगिरा उन्होंने उपवास का महान फल बतलाया है रिलेटेड इन उपवास व्रतों का अनुष्ठान करके दरिद्र मनुष्यों ने यज्ञ का फल प्राप्त किया है जो मनुष्य उपवास पूर्वक देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है नियमशील सावधान पवित्र महामना दंभद्रोह विहीन विशुद्ध बुद्धि अचल और स्थिर स्वभाव वाले मनुष्यों के लिए मैंने यह उपवास की विधि बतलाई है इसमें तुम्हें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए युधिष्ठिर ने कहा पितामह जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ हो तथा जहां जाने से परम शुद्ध हो जाती हो उसका वर्णन कीजिए विष्णु ने कहा युधिष्ठ इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सब मनुष्य पुरुष के लिए गुणकारी होते हैं किंतु उन सब में जो परम पवित्र और प्रधान तीर्थ है उसका वर्णन करता हूँ एकाग्र होकर सुनो जिसमें धैर्य रूप कुंड और सत्य रूप जल भरा हुआ है तथा जो अगाध निर्मल एवं अत्यंत शुद्ध है उस मानस तीर्थ में सदा गुण का लेकर स्नान करना चाहिए कामना का अभाव सरलता सत्य मृदुता अहिंसा क्रूरता का अभाव इंद्र संयम और मनोनिग्रह यही इस मानस तीर्थ के सेवन से प्राप्त होने वाली पवित्रता के लक्षण है जो ममता अहंकार द्वंद्व और परिग्रह का सर्वथा त्याग करके भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हैं वे विशुद्ध अंतकरण वाले महात्मा पुरुष तीर्थ स्वरूप हैं जिसकी बुद्धि में अहंकार का नाम भी नहीं है वह तत्वज्ञानी श्रेष्ठ तीर्थ कहलाता है जिनके मन से तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण दूर हो गए हैं जो बाहरी पवित्रता अपवित्रता पर ध्यान न देकर अपने कर्तव्य अर्थात ब्रह्म विचार निपरायण रहते हैं जिन्हें सर्वस्व के त्याग में ही प्रसन्नता होती है जो सर्वज्ञ समदर्शी तथा शौचाचार का पालन करने वाले हैं वे संत पुरुष ही परम पवित्र तीर्थ स्वरूप है शरीर को केवल पानी से भिगो लेना ही स्नान नहीं कहलाता सच्चा स्नान तो उसी ने किया है जो इंद्रिय संयम में निष्णात है जितेंद्रिय पुरुष ही बाहर और भीतर से शुद्ध माना गया है जो नष्ट हुए विषयों की परवाह नहीं करते प्राप्त हुए पदार्थ में ममता नहीं रखते तथा जिनके मन में कोई इच्छा पैदा ही नहीं होती वे ही परम पवित्र हैं इस जगत में प्रज्ञान ही शरीर शुद्धि का विशेष साधन है इसी प्रकार अकिंचनता और मन की प्रसन्नता भी शरीर को शुद्ध करने वाले हैं शुद्धि चार प्रकार की है आचार शुद्धि मन शुद्धि तीर्थ शुद्धि और ज्ञान शुद्धि इनमें ज्ञान से प्राप्त होने वाली शुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ मानी गई है मानस तीर्थ में प्रसन्न मन से ब्रह्म रूपी जल के द्वारा जो स्नान किया जाता है वही तत्वज्ञानियों का स्नान है जो सदा सोचाचार से संपन्न विशुद्ध भाव से युक्त और सद्गुणों से विभूषित हैं उस मनुष्य को सदा शुद्ध ही समझना चाहिए जब मैंने शरीर में स्थित तीर्थ का वर्णन किया अब पृथ्वी के पूर्ण तीर्थों का महत्व सुनो जैसे शरीर के विभिन्न स्थान पवित्र बतलाए गए हैं उसी प्रकार पृथ्वी के भिन्न भिन्न भाग भी पवित्र तीर्थ हैं और वहाँ का जल पुण्यप्रद माना गया है जो लोग तीर्थों का नाम लेकर तीर्थों में स्नान करके तथा उनमें पितरों का तर्पण करके अपने पाप धो डालते हैं वे बड़े सुख से स्वर्ग में जाते हैं पृथ्वी के कुछ भाग साधु पुरुषों के निवास से तथा स्वयं पृथ्वी और जल के तेज से अत्यंत पवित्र माने गए हैं इस प्रकार पृथ्वी पर और मन में भी अनेकों पुण्यमय तीर्थ हैं जो इन दोनों प्रकार के तीर्थों में स्नान करता है उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है